चलेगा कारण से कि ये जो हैं भी ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है अतः नानिश्रोत प्रसंग इसमें अनिश्रोत दोष से नहीं आ सकता इस प्रकार से इच्छा प्राप्त विचार और अनिच्छा प्राप्त को एवं सब प्रपंचा प्रार्थ में अनिच्छा अनिच्छा प्रार्थम आरभद इस प्रकार से समझा करके अब अनिच्छा प्रार्थ को समझाने के लिए करते हैं तरी इसका क्या प्रमाण हैीता में प्रश्नोत्तराभ्यामें वै तत्म्य अर्जुन कृष्ण अनिच्छापूर्वक प्रारब्धमी तृणु प्रश्नोत्तर के माध्यम से अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह बात ज्ञात हो रहा है कि अनिच्छा अस्ति अनिच्छा प्राप्त भी होता है अच्छा दक्षिण सुनाइए फिर कहा प्रश्नोत्तर कौन सा श्लोक है वह सुनो करके इसको सुनाएंगे कोई तीन छत्तीस का तीन के बाद तीन में उसी इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण का प्रश्नोत्तर के माध्यम से मालूम होता है ऐसा प्रदान करना तद अभिधान आया शिष्यम अभिमुखी क्रोधी इसी का कथन करने के लिए शिष्य को अभी अपनी और करता ध्यानाकर्षण करने के लिए कहा अर्जुन से प्रश्न दृश्य अर्जुन का प्रश्न तीसरा अध्याय तीस उसको दिखा रहे हैं केन पापम है हे वार्ष्तेया। हे वार्ष्तेया। सीधा साधा अर्थों में तो वृष्णि वंश का जो पुत्र संतान है वंश में जो पहला हुआ है उसको वार्ष नहीं वार्षण ये सामान्य अर्थ कथा दृष्टि लेकिन वास्तव में वार्षण शब्द का अर्थ क्या है एक विलक्षण अर्थ है इसका ब्रह्मविदान ब्रह्मांडात वर्षति वृष्णि ब्रह्मवेदताओं के समक्ष ब्रह्मानंद रूपी अमृत को जो वर्षा करें उसका नाम वृष्णि सम्यक बोधा क्या है वृष्णि सम्यक ज्ञान ये तो आनंदामृत को छकाएगा ब्रह्मानंद रूपी अमृत में कौन प्राप्त कराता है ब्रह्म ज्ञान इसे वृष्टि का अर्थ हो गया ब्रह्मज्ञान ब्रह्म विदाम ब्रह्मानंदाम वर्ष दी की वृष्णि सम्य बोध है तेनावम्य तेनावम्य थे उसके द्वारा जो बोध हो उस ज्ञान के अंदर किसका बोध होता है ब्रह्म का, परमात्मा ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म का बोध होगा तीसरे उस परमात्मा उस ब्रह्म का नाम वार्षण तेनावगमें धक् प्रत्योग करके वार्षण बना वृष्टि शार हो गया ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो ज्ञे है या अनुभू है स्वरूप है उसका नाम वार्षण उसी का संबोधन है बोल हे हे परमात्मा हे ब्रह्म तो कहता है हे अथ पहले इच्छा प्राप्त की अनंत अथ का देश उसके अंदर ही विचार आ रहा है अब मेरे को इच्छा प्राप्त हो सकता है प्रारंभ वैसी इच्छा झग सकती है तो ऐसी भी प्राप्त होगा इच्छा से ना होता इसलिए उसके मन में शंका हुआ श्लोक कारण करता है वो। न चाहते हुए भी पुरुष पापम के न प्रयुक्त सं पुरुष है न चाहते किससे प्रेरित होकर के पापों को करने में उन्मुख हो जाता है और वे ऐसे उन्मुख होता है लगता है कोई जबरस्ती है ऐसा लगता है संबंधी अयम पुरुष केन प्रयुक्त प्रेरित सन किससे प्रेरित होकर के अनिच्छन इच्छा मकूर्वन अपनी इच्छा न करते इव राजोजित राज के द्वारा बलपूर्वक नियोजित होने के कारण से न चाह क्रूर को कर देते ना सेना पुलिस आदि उसी प्रकार से पापम चलती आचर की पापे आचरण करता है वह किससे प्रवक्त होकर बताओ श्री कृष्ण से उत्तर माह श्री भगवान क्या जवाब दिया है तीसरे अध्याय से तीस श्लोक में काम एक क्रोध एश रजोगुण सम्भव महाशनो महापापमा विध्येनमिह वैणम काम एश क्रोधा कामनाए और कामनाओं का कार्य क्रोध ये दो ही है काम कारण है का, कार्य क्रोध ये कार्य कारण जो दो है ना ये दो ही रज कैसे है ये रजगुण से पहले होते सतगुण का कार्य नहीं है ये सतगुण से कभी कामना ही नहीं होते ना क्रोध होता रजगुण से समुत्पन्न काम और क्रोध होते हैं यही क्या है महाशन महापापमा काम क्या है महाशना महासन से विशेषण काम का और महापापमा क्रोध का क्योंकि महापापमा पाप स्वरूप है क्रोध क्योंकि जब क्रोध आ जाता है ना आदमी को पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं क्या है क्या माँ है बाप है कौन है कुछ नहीं दिखता बोले लाट मार सब कर रहा ये सोचता है नहीं, हम कहा महापापना और काम तो महाशन करे इसलिए और जितना भी खिलाओ तो भी भूख ना मिटे उसका ना महाशन है ऐसे काम न जितना भी भोगो कोई मिटने वाला है नहीं और चाहिए और, जाए, और जाए, कोई अंत ही है। बढ़ते है तो भी लिस्ट नहीं हो जिंदगी भर मरने, <laughs> मर मरने के बाद ये चाहिए वो चाहिए ऐसे भी दुनिया में होते है जीते जीत तो स्वयं दुखी और सबको दुखी किया मरने के बाद भी सबको दुखी करने ऐसे ही लक्षण होते हैं <laughs> वैसे पत्र लिख छोड़ जाएंगे और सब बच्चे भी लड़ जा रहेंगे सब लड़ते रहेंगे एक बार एक जगह कहानी आता है कहा की आदमी है एक आदमी गांव में रहता था दो गाँव में आपसे भयंकर लड़ाई थी दोनों गाँव ने निर्णय ले लिया हम दोनों अलग अलग, अलग स्मशान तो उनके गांव के लोग वहां मुर्दे जलाते थे रहा। मरने के बाद मैं के तो उसने मरते हुए निर्णय ले लिया क्या करना पड़ेगा मरने के बाद लड़ाई होनी चाहिए तब उसने जो है मरते वो सब हुए भाई जिंदगी भर तो लड़ाते बड़ाते चलो मर तो रहा है चलो अच्छा हो रहा है जा रहा है जाने तो करके सब लोग विदाई करने आए मरते को विदाई देने आए बहुत अच्छा है तो मर जा रहा है बहुत खुशी की बात है वो क्या कहता है अरे अभी खुशी मत मनाओ क्यों मेरे अंतिम इच्छा पूरी करनी हुई तुम लोग क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है भाई कह दो पूरी कर देंगे कहते मेरी अंतिम इच्छा यह है, है ये मुर्दा जो है उसमेशान में चलनी चाहिए <laughs> अब कहा वो तो ठीक है अब क्या कर सकते हैं अंतिम इच्छा बोल दिया आदमी ने तो जो भी होगा मानना पड़ेगा और सब ने जो है उसको मान ले ठीक है भाई तेरी अंतिम इच्छा तो हम पूरी करेंगे अब कह करके इच्छा कह कर मर गया मर गया तो उसको मुर्दा लेके उस गांव में जाए तो गाँव में खड़े तुम यहाँ कैसे लाए मुर्दे तुम्हारे गाँव के बहुत मशा ध्यान नहीं आ अब हो गया ना मरने के बाद दो गांव में लट चली मुर्दा वहाँ पड़ गया नीचे और आप उसे तो हो रहा है आप कौन जलाए कैसे इस वो कह रहा है हम यहाँ नहीं जलाएंगे अपने गांव में क्योंकि अंतिम इच्छा थी ना वहां जलने का अब वो कहते हमारे यहाँ नहीं जलेगा जलाएंगे ऐसे पड़ा रहा और लड़ाई तो ऐसी भी दुनिया होती मरने के बाद भी लड़ाई झगड़ा पैदा करके मरेंगे इसलिए कहते कि इसलिए सिद्धांत बना मरने से पहले सब बटवारा करो सब फैन कर दो ताकि लड़ाई झगड़ा न रहे नहीं तो मरने के बाद लड़ाई जरूर होती है अमन से पहले उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो क्या होगा वो तो का फिर तो लड़ाई लठवाज चलेगा गोलीबारी भी चलती है अयोध्या में तो कहीं महंताई जो है गोलियों से ही चल के बैठते है। पालते है लो तो हैं पालते हैं बंदूकधारी जीतते गुरु को मार गए गोली मार गए चेहरा बैठ जाएगा जिंदे को मार गए चेहरा बैठ जाता है और वहाँ पर सबसे बड़ा महंत कौन है जिसका जितने जाता बंदूक वही सबसे बड़ा महंत महां। महान महात्मा है श्रेष्ठ महात्मा महां अयोध्या का कि उसके बाद 100 सौ बंदूक है और एक सौ गुंडे पाल रखता है और सब जानते हैं लोग जानते हैं सब, सब जा... प्रणाम करेंगे पूरी साल समाज उनको ही माने गुरु को गोली मार के बैठ गया फिर भी समार समार उसके सम्मान होती है उसी वाह वाह होता है क्योंकि हर बार में भी ऐसे हो रहे कई में हाल चल रहा कोई जहर दे मार रहा है गुरु को कोई कैसे मार रहा है और बस बैठ जा रहा, जा रहा। जा बड़ा मुश्किल महाशनो महापापमा विद्यनम इसे कहते तो भगवान कहते हैं इस संसार में यही असली वेरी है समझ कामना और क्रोध ये दो असली वेरी है और इस पर ही विजय पाना बड़ा मुश्किल होता है छोटे मोटे बातों में क्रोध आ लड़ाई झगड़ा हो, हो जाए गुस्सा हो जाता खाने पे लड़ाई हो जाती है पीने पे लड़ाई होती है लोसंग करने में लड़ाई शोच करने में लड़ाई हो जाती है हरट गया अरे तू अंदर क्यों बैठा जाते है तो? वो बाहर आएगा नहीं गुस्सा गाली तो करे देंगे देर क्यों परेशान हो रहे क्या है है। है दोनों को वही करके समझो। पुरुष पुरुष इस, इस का से हुआ है जिसका वह कौन है एस प्रसिद्ध वो यंगे ये तो अत्यंत प्रसिद्ध है इसलिए प्रकार काम एश ये जो अत्यंत प्रसिद्ध है कामना है चाह चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह इसलिए कहते ना चाह मिटी तो चिंता मिटी मनवा बेपरवाह हो गए हम शाह है भी हाँ। जिनको चाहिए वो साथ हाँ। वो साथ में है अलग-अलग करते हैं शब्दावली चाह क्या चाह चोकरी छमारी ऐसे भी कहा अलग अलग है तो कहने चाहता तो है कामना मिटना सबसे बड़ा चीज कामना गई तो सारा चीज करसिद्ध हो अयम काम ये सब इस प्रसिद्ध है अयम कौन यह जो काम कदाचित क्रोध रूपेण परिणाम वही काम क्या है कभी कभी क्रोध रूपेण भी परिणत हो जाते क्रोध सपन की उपने किस प्रकार के हैं महाशनम महदर्शनम विशेषातम यश स महासन महान है असन भोजन जिसका क्या है विषय विशेष भोजन है उसका कोई भी कामना हानिकारक थे सात्विक इसलिए रजगुण समझो कामना क्या ले रहे है? जगुण समा कामना और तमुगुण समुद्भव कामना ये दोनों ही हानिकारक होता है सप्तुण समुद्भव कामना ही होती है जो मोक्ष पाने की इच्छा है वो ठीक है वो कामना ठीक है मोक्षता जिज्ञास ये सब जो कामनाएं हैं सात्विक कामना, है, कामना। यह बात कह रहे इसलिए राजसिक कामना हर स्वदसिद्ध हो गया तांसिक कामना तो का बंधनकारी है ही उसको कहने की जरूरत नहीं सात्विक कामना को छोड़ दे सात्व कामना है वही है कि परमात्मा को प्राप्त करना शास्त्र को पढ़ना ये सारी चीजें कामना है। जो रजोगुण रजगुण समय वो बंधन कर वो हमारे वैरी है और तमगुण से समुदव कामनाएं तो पूरा ही बंधन में डालने वाले अंधकार में रखने वाले हैं अत संसार है महापाप न कर रहे महात पापस्य उपचारा महापापतम महान महां पाप कारण होने से क्रोध को महापाप महापापिया संसारी श्री संसार में एनम काम क्रोध क्रोधरिण वैरण क्रोध रूपी जो वस्तु है इनको वैरी करके समझो अयम अभिप्राय कहने के अभिप्रा है प्रारब्धवशा उदृक्तरजगुण कार्य कामक्रोधय अतर पुरुष प्रवर्तक प्रवृत्ति इच्छाया कर्म के वजह से उदृत रजगुण का कार्य काम और क्रोध ही इन दोनों में से एक ही इस पुरुष को न चाहते हुए प्रवृत्त कराने वाला है इसे प्रवृत्ति प्रवृत्ति नवती इच्छा पूर्विका प्रवृत्ति यहाँ नहीं है अनिच्छा पूर्व प्रवृत्तियों का कारण अकामस्य क्रिया का दृश्य यद्यूते जंतु काम से चेष्ट है ना अन्य अकाम क्रिया कामना रहित पुरुष के द्वारा का रिचिदी न कोई भी क्रिया कभी भी होती भी किसी के अंदर इस तरह का नहीं दिख सकता है जिस जिसमें कोई कामना ना होना पूर्वक ही प्रभु सात्विक कामना काम काम तो काम तो काम हो चाहे राशि कामना हो चाहे प्रवृत्ति नाम चीज ही नहीं प्रश्न काम रहित पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार क्रिया को करुदे चंतु जो जो ये चंतु करता है तक न्यायर्माचरण हेतु काम हे प्रतिपाण का कारणीभूता अनर्थों का जो बीच है वह काम आदि है इस प्रतिपा किया है नाम क्रोध रुष प्रवर्तक्य उपलभ्य न अनिचा प्रार्धस्या तत्व विशेदा कामक्रोध अनछा प्रार्थ कलम रहे कामक्रोधरवृ प्रवृत्व नीचा प्रारब्ध से त वहीं गीता का श्लोक दे रहे हैं अनिच्छा प्रार्थी प्रमाण लेकिन अठारवेध्याय अध्याय अठारध्याय साठवा श्लोक है तस्वीर प्रवृत्त प्रतिपादक तद्वा स्वभावन कौंते निबद्ध स्व कर्मणा कर्म ने कल श्यवश स्वभावेन हे कौंतेय हे कौंते हे कुंती का पुत्र कौंते यहाँ गीता में सबसे बड़ा चीज हर संबोधन की लक्षणता है हर संबोधन बहुत गंभीर अर्थ श्लोक में क्योंकि यह अर्जुन जैसे वीर के लिए कौन कौनते स्त्री के संबोधन किया है भले तुम तो अर्जुन हो महान धनुर्धर हो या आखिरी में कुंती का पुत्र हो थोड़ा कुंती का भी स्वभाव अंदर आ गया है औरत के स्वभाव तेरे आ गया उनका नाम इसलिए कौन थे औरत का सब क्या था यहां पर अर्जुन के अंदर इस प्रसंग में मोह हो जो मोह हो गया ना ये मेरे इस रिश्तेदार है गुरु है ताऊ है चाचा है दादा है कि स्त्री में यादर्श मोह होता है पुरुष में तो आदर्श मोह नहीं होता हो दोनों में है इन मात्रा में इससे ज्यादा उसमें है तो ग्रंथ उन्होंने किया ना आठ गुना ज्यादा काम होता है आठ गुना ज्यादा मैथुरे इच्छा होती है स्त्री में इच्छाएं कई चीजों की गिनाया गया कई गुना पुरुष के पीछे स्त्री के शरीर ऐसे बनाया हुआ है या उस शरीर में पैदा होने जीव का वैसा कर्म होता है जिसके से को वो शरीर मिलता है ये कहना ज्यादा ठीक है जीव का पूर्वजन का कर्म ऐसा है जिसके से उनको स्त्री शरीर मिलता है और स्त्री शरीर में यह स्वभाव मोह होना अब वो मोह ही अर्जुन को सता रहा और उसी मोह के कारण से वो कह रहा है तुम न चाहते बनते तुम करोगे यही होता स्त्री में एक स्वभाव देखा जाता है पहले कहते मुझे नहीं चाहिए फिर बाद में वो चाहिए उसके बिना नहीं रहेंगे पहले आप गोए लाऊ नहीं गोए जरूरत नहीं चले बाद में नहीं वो क्यों नहीं गाए हम गए रहे थे फिर पीछे पड़ गए। और पुरुषों में जाए देखते उसका दी स्वभाव आ गया पुरुष में इसलिए कहा अब अर्जुन में है पहले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा मैं नहीं करता है पाप है, ये है वो है ऐसा गुरु हत्या हो दोष हो जाएगा मुख्य बड़ा तर्क दिया ग्रंथ में वो ही किया कर रहा था विवेक वो विवेक का संबोधन दे रहे हैं तुम अपने याद दिलाना चाह रहे हैं। तुम इस मोह को त्यागो और जो शास्त्र मैंने तुमको सुनाया था अध्यायों में इसके आधार पर अपने विवेक को जगाओ और अपने विवेक के पर कार्य करो इस यथे तथा गुरु भगवान तेरी इच्छा है समझा दिया मैंने करना न करना तुम्हारी मर्जी है जैसा अच्छा हो वैसा करो ऐसे करोला कर स्वभाव जेन कौनते निबद्ध स्वेन कर्मणा हे कौनते तुम्हारे अपनी प्रारब्ध कर स्वेन स्वभाव जेन कर्मणा निबद्ध सन अपनी ही प्रारब्ध के वजह से हुए जो कर्म के द्वारा योह करें जिस कर्म को यु मोह न इच्छा से जिस कर्म को तुम मोह के वजह से नहीं करना चाहते हो अवश्यों पे कर न चाहते हुए भी तुम अवश्य करो जाओ पर अवश्य करके अरे क्यों तो ना न चाहते हुए करोगे मतलब क्या अनिचन्न भी न चाहते हुए ये अनिच्छा प्रार्थ का है तुम्हारी प्रार्थ तुमसे कराएगा छोड़ेगा नहीं कि भगवान त्रिकालज है वो जानते हैं अर्जुन के प्रार्भ में है क्या उन्हें पता है सर इसलिए रहे हैं तुमसे कराएगा न चाहते हुए तुमसे युद्ध होगा तुम रोक नहीं सकते इस युद्ध को तुम भाग नहीं सकते युद्ध से तुम करके ष्य सी अवशोपित अविवेक के वजह से जिसको तुम करना नहीं चाह रहे हो वही अंत में तुम्हें न चाहते हुए भी करना पड़ जाएगा हे कौन स्वे अनुष्ठ स्व के द्वारा अनुष्ठित पुरजन्मो में अतव स्वकीय प्रारब्धे न करमणा इसलिए अपनी जो स्व के द्वारा निर्मित प्रार कर्म के द्वारा निबद्ध सन बंधाव होकर के यत कर तुम नि जिसे तुम करना नहीं चाह रहे हो तदपि मोहन तुम्हें क्यों नहीं चाह रहे हो अविवेकत का अविवे कांस नहीं करना चाह रहे कि होगा क्या अवशा मैंने पर वशा कर दी आपकी अनिच्छा प्रारब्ध के वश में आकर के तुम्हें करना पड़ेगा तो अनिच्छा प्राप्त मस्ती की अनिच्छा गंतव्योग्राप्त भी होता है तो न चाहते भोग रहेगा आप जितना भी, भी न चाहे ऐसी जाल चारों तरफ से बिछेगा आपको करा के छोड़ेगा कहीं जहां भी चाहेंगे वो उनसे कराएगा करने से ना क्या करेगा वो कराता इधर को उधर आग लगाना उधर के इधर आग लड़ा झड़ा मजा देखना लड़ गए दोनों बड़ा अच्छा सुना थे? अब क्या करेंगे आप जितना समझाओ भागी टाइम बड़ा विवेक करेंगे बड़ा वेदांत बात करते सब कुछ ठीक रहते पता है पीछे कभी को खुजली होती है इधर को उधर उधर लगा के आग लगा कर तमाशा कर और फिर ब्रह्म ज्ञान बैठ जाएंगे बड़ा चित्र दुनिया क्या मानेंगे वन प्राप्त माननी पड़े वो चाहते थोड़े ऐसे मेरे से हो इतना अनिच्छा प्रारब्ध है उनसे करा रहा है भिड़ाने का काम उनच्छा प्रारब्ध बना हुआ है वो जबृति कराते हैं बार बार वो समझ रहे हैं इसके वजह से मेरे बड़ा परेशानी होते हैं जहां जहां वो जाएंगे धक्का भी खाते हैं लोग एक बार दो बार भारत समझ में आ जाता है क्या कर रहा कौन आग लगा रहा है क्यों हमारे आपसे झगड़ा हो जा रही है ये तो अंतिम आदमी को समझ में आता ही है। से भागना पड़ता है ये उन्हें भी पता लग रहा है कि मेरे से गलतियां हो रही हैं, बारम बार हो रहा है अनिच्छा प्रार्थना कहावत है कुत्ते का पूछना भी कर लो सीधा ही कॉन्क्रीट लगा के टाइट कर जिस दिन निकालोगे उस दिन तुरंत हो जाएगा तुरंत क्षण भर में एक बार बारे जो रेल के ज्ञानपीठ में एक काम उस ने जो साइकिल का ट्यूब नहीं होता है पतला वाले को ट्यूब लगा दिया हो गया टाइट बड़ा परेशान कुत्ता नीचे निकाल नहीं पाया वो हमने क्यों ऐसे करो देखते कितना समय तक तो सीधा रहेगा खोलने के बाद मैंने कहा मूर्खों इतना बुनियाद परीक्षा करके छोड़ जाओ तेरे परीक्षा करने की जरूरत है सब जानते जिस दिन हो ये या तो हो तब भी वो टिक नहीं पाया ऊपर उठ गया या तो ऊपर जाए तो नीचे जाए कुछ वो खुश हुआ मुक्त हो गया हूँ फिर ऊपर कर दिया खुशी में तो ऊपर करते हैं दुख में नीचे करते हैं। तो ये अनिच्छा है। पड़ेगा अब होता है चाहते हुए आप क्या करें चाहना पड़ जाता दूसरे का दबाव न करते चलो इच्छा है दूसरे के जब नानिछनो ना न न चेन्द पारदाक्षिण्य संयुता के भजंछा पूर्वकर्म ही न न अच्छत नछते भी न चाहते भी किंतु परिण्य संयुक्त पर दक्षिण्य पर दूसरों की प्रसन्नता के लिए उनके दबाव में आकर करना जैसे बड़े महानी कदर हम नहीं चाहते हैं क्या हम नहीं चाहते हम कहीं हम नहीं आना जाना चाहते हम चाहते थे यही रहे पठन पाठन क्या करे भगत तो आते हैं छोड़ते, हैं ले छोड़ते हैं। तो जाना पड़ता पर दाक्षिण्य रखा पर प्रत्यर्थ्य दूसरे की प्रसन्नता के लिए वो ख्वा करके चलते तो लोग भी बहाना कर देते हैं वो चाहते ही हैं इसलिए हम देखते ऐसे तो महात्मा को देखा कोई बुलाने वाला नहीं आया तो बड़ा परेशान प्रशन तो कोई आया नहीं भगत क्या बात होगी आज तक तो दो चार सामने बैठेंगे नहीं औरत तो बात नहीं होगी भगत जगत तो उनके पेट में तो रोटी नहीं जाए भजन भी नहीं सब सब हाई हो कुछ गड़बड़ अच्छे-अच्छे खुद, खुद की इच्छा भी नहीं है खुद की अनिच्छा भी नहीं है दोनों से हटकर है वो उदासीन भाव में रह रहा है लेकिन दूसरों के आकर के दबाव में उसको करना पड़ जाता है सुख और को तो दान भोगते हैं ये तत, ये जो भोग है परीक्षा पूर्व कर्म ही परीक्षा अमिछनों न भजंती इछनों न भजंती न चाहते भोग ऐसी बात नहीं चाहते भोग रहे हैं ऐसी भी बात नहीं किंतु परिण्य संयुता अर्थात तत्मी दूसरों की प्रसन्नता के चक्कर में स्वयं सुख दुख झेलती है दूसरों की सुख दुख को झेलना पड़ता, पड़ेगा अनुभव सुखादि परीक्षा पूर्व प्रार्भ प्रसिद्ध इसलिए वह यह सुखादि भोग हेतु निमित्त को परीक्षा पूर्व जब प्रारब्ध है वह भी दुनिया में प्रसिद्ध है अतय दोष दर्शन सत्य अब वापस लौटते इसलिए दोष दर्शन का होने पर भी प्रारब्ध वर्षात अपरिहार्य प्रारब्ध न अपरिहार्य तिवारती वह ज्ञानी में भी इच्छा का जनक हो सकता है इस बात कोई निवारण नहीं कर सकता अब इस तरह सामान्य रूप में फल की चर्चा समाप्त उत्तरार्थ की जो सामान्य चर्चा फल की चर्चा इच्छा का स्वीकार कर रहे हो प्राणक्रम को वैसे? इच्छा होता है हो। शुरू में क्यों बोला फल किमिचंद क्यों बोला या? श्रुति विरोध इतिशन करते हैं आप विरोध का परिहार के बहाने क्या करेंगे किमिच्छन की व्याख्या करेंगे करें से लेकर एक सौ तिरसठ से एक सौ तक इसका व्याख्या चलेगा किमिचन की व्याख्या कि इच्छा कर निछा निषेधक किंतु इच्छा बाधो कथम तरह फिर ये क्यों कहा शुद्धि ने किमिच्छन एवं इच्छा निषेध देते कि शब्दों के द्वारा इच्छा का निषेध शुद्ध क्यों कर, कर रही है जवाब कह रहे हो पार ज्ञानी में भी इच्छा उत्पन्न होता।, तो उत्पन होता है ये तो उत्पन्न होता है शुद्ध कहना चाहिए इच्छा होते रहता है शुद्ध क्यों करेगी इच्छा क्यों होगी नहीं होगी ऐसे क्यों कह रही है? आप कार्य होती है इच्छा और शुर्गरे नहीं होती है विरोध हुआ नहीं हुआ नेच्छा अगर तो सिद्धांत कहता है कि मिशन शब्द के द्वारा इच्छा का निषेध नहीं है नेच्छा निषेध फिर क्या है वह किंतु इच्छा बाद हो इच्छा का बाद बता अभी दृष्टांत बड़ा सुंदर दे रहे हैं भरजित भी इच्छा हुआ इच्छा के विषय भोग हुई विषय भोग के साथ आगे संस्कार पैदा नहीं होता हम लोगों का क्या होता है इच्छा पैदा हुआ विषय प्राप्त हुई उसको हासिल कर लिया भोग किया विषय की इच्छा जगती रहती है लेकिन इसकी इच्छा का आगे कोई फल नहीं संस्कार अभी उसी प्रकार से भूना व अचानक के समान खाने का काम तो आता है पैदा होने के लिए चाना आप उसको भोग करके उत्पादन नहीं कर सकते लेकिन सब खा के तो आनंद ले सकते हैं इसलिए कहते हैं भर्जित बीज के समान ही भी है। इच्छा जगी विषय भोग हुआ लेकिन उसे भोग तो कर सकता है जैसे आप चने को खा सकते हैं लेकिन वह इच्छा भाजी इच्छा है छा कैसी वो विवेक ज्ञान की वजह से बाधित होने के कारण से वो आगे कोई फल को पैदा संस्कार उत्पन्न नहीं करता आदि को उत्पन्न नहीं करता जैसा चना दो बराबर कुछ उत्पन्न नहीं करता फिर तो खाने मात्र के लिए होता है उसी प्रकार से यह भी संस्कार आदि को पैदा नहीं करेगा किंतु उस विषय मात्र करा कर बात के ना कथम इच्छा भाव वर्णिता चल शब्द के द्वारा इन शब्दों के द्वारा इच्छा के अभाव क्यों वर्णन किया है ने फिर इत्यता ये सिद्धांत के न्याय तो इच्छा भाव अभी जीते इन शब्दों के द्वारा इच्छा के अभाव का कथन नहीं हुआ है किंतु किंतु हुआ क्या है सत्या उस इच्छा का होने पर प्रारंभकरण की वजह से ज्ञानी के अंदर इच्छा को उत्पन्न होने पर समर्थ प्रवृत्ति प्रवृत् समर्थ प्रवृत्ति का जनक नहीं है समर्थ प्रवृत्ति और कोई फल प्रदायक नहीं है संस्कार करके वासना को बनाने वाला वो इच्छा नहीं है इति इति इसे परिहार का ध्यान निषेध स्वरूपेण सत्या सामर्थ्य राहित दृष्टान स्वरूपण होने पर भी उसमें सामर्थ्य नहीं होता आगे उत्पन्न करने का इसमें क्या दृष्टांत है उसके लिए भर्जित बीज दृष्टान संक्षेप ने उत्तम प्रपंच एक श्लोक में बोलती बोल दिया तुम्हें चन की व्याख्या हो गई लेकिन उसी को और विस्तार रूपी नाग श्लोकों में समझाएंगे भर्जितानी तो बीजानी संत कार्य संत्य कार्य कराणी च तु छा तथे भर्जित बीजने आदि विद्यमान तो है वो। लेकिन अब कार्य करानी लेकिन वो आदि अंकुरित आदि होके वो कार्य करने में समर्थ नहीं होते उसको बोनो ताको फूटो पाटो लड्डू बनाओ खाओ ये सीधे चना भी खा सकते हैं उसे लड्डू वगैरह बना के भी खा सकते हैं है या नहीं अच्छे ढंग से जो तो गुड़ में डालो चीनी में डालो जैसे वो बनाते हैं प्रकार से वो खाते हैं। लेकिन उस और आगे पैदा नहीं होता ठीक उसी प्रकार से विद्युत तो विद्वान में जो होने वाला पराक्रम से जन जो इच्छा है वह स्वयं विद्यमान होने पर भी ण पदार्थ का असत तो मालूम है एक इच्छा हुई है इस इच्छा का जो विषय है ना वो विषय क्या है मिथ्या है। ये उनके पास एक रहता वह मिथ्या तो के ज्ञान की वजह से क्या होता है उस विषय भोग से संस्कार उत्पन्न नहीं होता असतबोधा तो क्यों है तो वो सही लेकिन क्यों कार्य पैदा करने में समर्थ नहीं है ये इच्छा है इच्छा का विषय भी है फिर भी, भी विषय का भो, इच्छा का विषय का भोग भी हो गया फिर भी संस्कार और को पैदा नहीं कर रहे क्यों तब कहते हैं असत्योधा सत्यत्व बुद्धि नहीं है जब तक तो सत्य बुद्धि नहीं होता तब तो तक तो संस्कार कोई भी चीज का उपभोग करते सत्यत्व बुद्धि रहती है रसास्वादन होता रसास्वादन के कारण से उस संस्कार उसका अनुभव भोग करना चाहने लग जाते हो ये और संस्कार वासना रूप बन जाता मजबूत होता है बुद्धि के बिना जिसके विषय को आप अनुभव करते हो संस्कार नहीं बनता इसे कई बार होता है कई चीजों में आपने सहज में उसका विषय संबंध हुआ भोग कर लिया खाए के जो भी है याद ही नहीं होता क्या होता कई बार हम लोग भोजन करते हैं अब पता नहीं सबरे क्या सब्जी चीज बनाता पता नहीं खा लिया और चले आए अरे पते हैं होशी नहीं क्या खाए थे पता नहीं क्योंकि उसमें रसास्व नहीं सतर्क तो नहीं अब खाना है समय हो गया साढ़े सौ चलो कुछ खा लो भूख लगी है दाल उसमें पेट्रोल डाल और नकली पेट्रोल था कि असली पेट्रोल था बनवाना मिट्टी के तेने मिलाया कि नहीं है कौन जानस आप जाते पेट्रोल पंप में उठा देता है ज्ञान सकते हो क्या इसे मिट्टी का तेल कितना है डाले क्योंकि आपको काम से मतलब है गाड़ी चलनी चाहिए बस चल के पहुंचना चाहिए उसी प्रकार से ज्ञानी भी है कहाँ लफड़े कहा सब क्या सब्जी है क्या है क्या नहीं है आज जो है भूख मिटा नहीं करता उसे सत्य तो बुद्धि रहेगी तो फिर वो सोचेगा सर सो क्या है क्या नहीं है कैसे बनाया इसमें कितना क्या डाला क्या चीज है कैसा है, है स्वाद कैसा है इसका फिर बोलेगा अरे क्या ब्रह्मचारी लोग कैसे बना स्वादिष्ट बनाओ बढ़िया बढ़िया बनाओ अच्छा बनाओ थोड़ा बनाना तो है तो अच्छा बनाना ये बोलेगा बोले गो और स्वादन नहीं है वो जो बन रहा है चलो कर खाओ चल रहा है ना गाड़ी गाड़ी चलनी चाहिए गाड़ी फैलना हो ऐसी चीज डर अब आप जिस दिन आपको पता लग जाए मिट्टी तेल डाल दे पूरा मिट्टी की ही दे दे पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी थोड़ी देर अच्छा चौक हो जाए तो गाली दोगे बड़ोगे तो नहीं है कहोगे फिर क्या तुमने तो किया ऐसे हम लोगों को भी बोलना और जब गाड़ी फेल होने लगता है गड़बड़ा जाए तब कहना पड़ेगा नमक कम डालो मिर्ची कम डालो भाई गड़बड़ा रहा है मशीन जो है ठीक नहीं हो रहा तब कहना पड़ो तो क्या कहना दो इसने कहा था कि देखो ये कि सारी बात करो कर। तो ना उसमें संस्कार को नहीं रहेगा सत्य बुद्धि रहेगी तो फिर रहे, तो रहे तो वो संस्कार बनेगा और याद आती रहेगी उसने बहुत बढ़िया खिलाया था तो उसने वैसे कड़ी दोबारा बन जाता तो कितना अच्छा सत्यत बुद्धि है ना उसमें तो कड़ी का संस्कार बन गया और वैसे कड़ी चाहता बारम्बार अब कड़ी में सत्य बुद्ध इन्ना होता रहता है खिलाया कड़ी खिलाया था खिलाया ठीक है कड़ी तो खाया गया हो कौन सी बड़ा बात हो गया और उसको महत्व नहीं रखता फिर वो अच्छी कड़ी थी बढ़िया थी कि खराब थी क्या थी उसे पता ही नहीं उसके संस्कार बना नहीं जो दो उसकी इच्छक नहीं होती बना तो खाए लोग अरे नहीं तो नहीं खाए और कई लोग होते घरों में तो बोलते ऐसे बनाते रहते ना वैसे बना ऐसे बना के खिलाफ बच्चे बोलते अपनी को बोलते ना नहीं हाँ जी को बोलते हैं सब अपने अपने आइयों को बोलते ये बना के खिलाओ वो बना के अब खिलाफ जाते हो घर जाते हो तो वो भी क्या करते हैं आप वो भी समझ चुके हैं बचपन से तुमको खिला पिला के पता है उन्हें क्या क्या तुम्हारी तो इच्छा है वो सब बना बनू करके पैक करके दे देंगे हमारे बेटे तो हम और छह महीने तक मरिया माल तल खाते रहे बना के देते हैं खुद खाते थोड़ा मित्रों को खिला देते हैं क्यों वो पता है उन्हें भी पता है आप बचपन से मांग दे रहे अब उनको आदत उन्हें मालूम हो चुका है तुम्हारे में किस चीज़ की वासना है किस चीजें तेरा इंद्रिय प्रसन्न होता है उन्हें पता है ये क्यों तो उस बुद्धि ही काम है और ज्ञानी के लिए क्यों नहीं हो तुम्हें उसके अंदर असत्य बुद्धि हो गया सत्वोधात्म कार्य कर टीका यहाजिता बीजा स्वयं स्वरूपेण विद्यमानान्यपि, स्वयं स्वरूप विद्यमान पर भी न अंकुरादि कार्यक्रा अंकुरादि कार्यों को उत्पादन करने वाली चीज नहीं होते तथा तो विद्युत इच्छा स्वयं विद्यमाना पी उसी विद्वान की जो इच्छा है स्वयं विद्यमान होने पूर्वी ईश्वर्ण पदार्थ असत्व ज्ञान है ना इसमान पदार्थी असत्व के ज्ञान की, की, की वजह से बाधित हो गया अत न व्यसनादि कार्यक्षमा व्यसनादिने वास्नादिंग को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती विदुष इच्छा ही करता गया यदि ऐसा था था इच्छा होती है क्यों मानते हो फिर मानने का फायदा क्या हुआ उसकी इच्छा पैदा करती है विषय भोग भी होता है यह सब कहने की जरूरत क्या जिससे आगे कोई कुछ होना है नहीं उसे वो असर ही नहीं होना है उसको हुआ मानने की जरूरत क्या फलाभा हाँ? फलाभा तो फलाभाव असिद्ध भोग लक्षण फल सदावाद अत्यंत फल का अत्यंत भाव नहीं है किंचित फल तो है ना ऐसे चना भूम गया इससे कोई फल नहीं ऐसी बात नहीं है खाने का काम तो आ रहा है उसी प्रकार से इच्छा की उस विषय का भोग भी तो होकर के वह प्रारब्ध कर्म नष्ट हुआ यही उसका फल है खत्म हुआ प्रार्थ उसकी उतने पर क्षय हो रहा है इसे बड़ा फल क्या चाहिए आपको इसे कहते कि देखो फला भाव जो कह रहे हो ये असिध है भोगलक्षण फल सदभाव भोग, भोग रूपा, फल विद्यमान यदि उसको उसी दृष्टान से समझाएंगे दग्ध बीज अरोहे भक्षणाज्य भोग व्यसन बहु दग्ध बीज अरोहे को बोने पर वो कुछ पहला किंतु खाने का काम तो आता ही है वो। उसी प्रकार कुरियात विदुद्चा व्यसन भले व्यसनाद न करें कि अल्पभोक्त करें करजित यहां भर्जिता व्रीहारदीजा समुत्दानी अभी ंकुरारी उत्पादक आदि नहीं भवंती तो तो ब्रह्मविद का जिस दृष्टान किया दे नदी के तट में थे वो मछलियों का भोग करता हो देख लिया भोग से उनकी इच्छा जग गई स्त्री की लड़की को मांगे बढ़ाते हैं तो राजा के पास चले जाते राजा के पास गए तो मजाक उड़ा दिन कहां में क्या किया उसे पूरी पचास लड़के उनको ले लिया, शादी कर ऐसी स्थिति हो गई तो कथा लंबी छोटी भागवत में भी आता है पूरी पचास कन्याओं से उन्हें विवाह कर दिया भोगने के बाद उसके बाद तुरंत वेग में आ गए इसे कहते हैं सौबर आयोजन में असब्त बोधन के कारण से द्वैत मिथ्यापल द्वैत की परमात्म की जो साक्षात्कार हुआ था अतएव जो है कार्यकृत पुण्य उत्पादन द्वारा प्रार्थ परिसम पुण्यदी उत्पत्ति के द्वारा क्या हुआ प्रार्थ कर्म की समाप्त उत्तर काल में अनुभविका नहीं होती पुनः द्वैत का अनुभव करने वाली नहीं रह गई इसी प्रकार से दूसरा है जर्दकार उनका कथा कौन माओ तो उसकी कान में मानधाता की लड़की आती राजा मानधाता के पूरी पचास लड़कियों से उसने शादी किया था सौभरी और ये जो था जरदकारू प्रतिज्ञानुसार एना पथ क्षम सहिष्णु पत्नी उसने क्या किया कि प्रतिज्ञा के अनुसार से जो रहना चाहिए था पत्नी को पत्नी थोड़ी प्रतिज्ञा को उल्लंघन कर गई इसलिए उसने क्या किया पत्नी को त्याग करके जंगल जगी शादी की शादी करते प्रतिज्ञा रखा उसने भाई कसम खाओ तो शादी करेंगे शादी कर लिया इन हुआ क्या उस प्रति से गलती हुई प्रतिज्ञा भंग हुआ तुरंत उसकी वेग चुक गया अरे चक्कर पड़ गए छोड़ छाड़ के चल गए राजा भरतहरि की कहानी आती है ना संत सेव दिया फल उसे उसने पत्नी को दिया पत्नी ने मंत्री को दिया मंत्री ने दासी को दिया दासी ने वापस राजा को दिया तब पता चल गया ते देव तो सोच रहा था पत्नी मेरी है अब पता चला पति जो मंत्री की है और जो पत्नी भी तब पता चला मंत्री भी उसकी नहा नहीं वास्तव मंत्री तो दासी का है मंत्री को भी पता चल गया दासी अपना भी दासी राजा का है ठीक अपने प्रिय को देना था ना राजा ने अपने प्रिय तुम समझा पत्नी पत्नी को दिया और पत्नी ने अपना प्रियम मंत्री को दिया खुद नहीं खाई मंत्रियों पर प्रियतम दासी को दिया वो भी नहीं खाया दासी ने प्रियत राजा को लौटा दिया राजा जब वापस है तो अकल फैला उसको जिसको हम प्रियतन समझते हैं। में नहीं वासना ही बनाना पर भोग हुआ था ना उसके पत्र के साथ सोया था सब कुछ था लेकिन वो वासना नहीं बन पाया मिथ्या तो, तो बुद्धि जग गई असत्य तो बुद्धि जग जाने के बाद सारे संस्कार नहीं रहे इसी प्रकार और भी कहानी आते हैं भरत का भरतारी के समान में क्या हुआ लेकिन थोड़ा अंतर है भरत तो आगे जन्म भी मिला तीन जन मिला ना उसको जड़ भरत को तीन जन और उसको लेना पड़ा उसे प्रारध जैसे बन गई अंत जो अंतिम जन्म था उसमें ऐसी प्रार्थ बन गई जिसको तीन जन्म भोग करके खत्म हुआ वो तो एक विषम दृष्टांत है इच्छा प्राप्त करे उनको भी इच्छा चली बच्चा था उसको पालने की इच्छा जग गया बचाया उन्होंने बचा के पालने लगे उसमें मोह हो, हो गया ये भी इच्छा प्राप्त हुआ प्राध से इच्छा जगी और उच्च का प्रवृत्त हुए इन विषय भोग हुआ विषय भोग बने उसमें ऐसा भोग में हो गया वो कार्य भी प्रदान कर दिया आगे तीन चन्म हुई दिया ये विषम दृष्टांत या उसकी उन लोगों ले रहे हैं जिन लोगों का आगे कोई उत्तर कार्य उत्पन्न आगे को जन्म नहीं हुआ पूर्व ही खत्म हो गया विधुगम बहुत किसको करते रूपा बहुत प्रकार कुल वो अठारह प्रकार के है कुल ये अठारह प्रकार के हैं व्यसन विपद आदि जो है विपत्ताद रूपा अठारह प्रकार के हैं उनमें से दस जो है ना कामजन्य है आठ जो है क्रोधजन्य है कामज और क्रोधज नाम से कामज दस क्रोधज आठ ये अट्ठारह कौन से कौन से हैं इस पर कल विचार